नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में बातें मुलाकातें हैप्पी होंगे और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज सर हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और काफी समय से इस फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और तो आज हम लोग जानेंगे की कैंसर क्या है कैसे डिटेक्ट होता है और उसका इलाज क्या है उसमें स्टेजेस क्या होते हैं और फिर इसके साथ में जो जरूरी ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव वगैरह जो सिस्टम है वो सारी चीजें क्या है रेडियोलॉजी क्या है ये सारे बड़े बड़े जो शब्द हैं मेडिकल फील्ड के मेडिकल टर्म्स के जो शब्द हैं उन चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक लोकल भाषा में उनको क्या समझ पाएंगे हम लोग वो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें मेडिकल टर्म्स को आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे आज तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज सर हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है पंकज अग्रवाल सर का इस कार्यक्रम में और ये चंद तालिया उनके लिए खास <laughs> जी पंकज सर कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं थैंक यू आपका धन्यवाद शो डॉक्टर साहब चलिए बात करते हैं और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए आपका परिचय हो जाए तो मैं चाहूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए <laughs> फैमिली में देखो हम लोग दो भाई और एक सिस्टर हैं मेरा ब्रदर है और मेरी सिस्टर मुंबई में सेटल है और जो मेरी अपनी फैमिली है उसमें तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है वो पैथोलॉजिस्ट है और मेरे दो छोटी बेटियां हैं। तो मैं कि इस में कैसे आप आपने सोचा सपना था कि मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ करना है <laughs> नहीं ऐसा बहुत ज्यादा तो था नहीं बल्कि हम सच कहें तो हमारे फादर इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर ही बनना चाहते थे लेकिन अच्छा, अच्छा। वही जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते बनने का कोई है तो थोड़ा अच्छा। मेरे को उसकी तरफ रुझान था फिर जब एम बी बी एस के बाद हमें मौका मिला तो फिर उसकी वजह से शायद मेरी तरफ से जल्दी मैंने डिसाइड किया विषय कि जी, जी, जी. तो आग, को लेकर आप काम कर रहे हैं काफी समय से और इसमें काफी महारत आपको हासिल है और बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ठीक भी किए हैं और मुझे लगता है कि ये एक शब्द के साथ कई चीजें जुड़ी हुई है लोगों को एक जो है डर भी है कैंसर यानी आदमी बचेगा नहीं ये पहले दिमाग में आ जाता है कंट्रोवर्सी चीजें हैं ये सारी चीजें तो मैं चाहूंगा कि इसको कैसे सिंपली हम लोग समझे और किस तरह से ये बॉडी में आ जाता है इसके क्या कारण हो सकते हैं तो वो सारी चीजें थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कैंसर के बारे में जी देखिये कैंसर के शब्द से तो डरते हैं वो बात स्वाभाविक है देखो अगर हमारे भी पता चले किसी हमारे नजदीकी में तो हमें भी एक बात को लगता जरूर है लेकिन हम इसकी दूसरी पिक्चर भी जानते हैं कि अगर हमें ये अर्ली स्टेज में पता चले तो हम हमें उपचार है इसी उम्मीद पे और इसी वजह से हम लोग को डरना नहीं चाहिए अब ये पता कैसे चले क्योंकि इसका कोई अभी तक तो हो नहीं पाया कुछ नहीं। कैंसरों में हम कहते कह हैं कि भाई फैमिली में था तो होता है स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो बहुत कॉमन कैंसर है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ये हम लोग देखते हैं कि कई बार फैमिली होता है जरूरी नहीं हर एक में हो पर होता है बस इसके सिवा और कोई स्पेशल कारण किसी भी चीज का है नहीं क्या खाने से क्या पीने से स्थापित नहीं है हम लोग कहते हैं कि भई ये सब खाने से हो जाता है कुछ भी चीज प्रमाणित नहीं है हुँ, तो हुँ, जब हमें कुछ पता ही नहीं कि क्यों होता है तो हमारे पास जो अच्छा उपाय रहता है कि हम हम इसको एकदम बड़ न ले हमें बस कोई भी ऐसा आ, सिग्नल डायरेक्ट तो है नहीं अब जैसे अगर आपका वजन गिर रहा है छह महीने से तो कोई तो कारण है कि वजन गिर रहा है तो ये एक है कि आप अपना टेस्ट कराएं कैंसर के लिए नहीं पर एक जनरलोर तो मतलब हमारे गाँव में लोग शॉल उड़ के रहते हैं पता ही नहीं चलता की गांठ इतनी सी थी और वो इतनी बड़ी हो गई और घर वालों को नहीं पता की भैया गांठ है जागरूकता की कमी हमारे लिए अः नुकसान से बचाती है और इससे ज्यादा जो डर रहता है ना कि अगर पता चल गया तो क्या होगा कहीं कैंसर तो नहीं है तो लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। पाते तो नॉर्मली हमारे इंडिया में हमारे को स्टेज थ्री और स्टेज फोर के ज्यादा दिखते हैं स्टेज वन और स्टेज टू के कम दिखते हैं बस हमें इसी चीज को कोशिश रहती है कि पेशेंट को बताएं कि इस चीज में इतना नहीं करें डिले नहीं करें जी डॉक्टर साहब तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बताइए इसका आने का कारण क्या हो सकता एक एक तो है सिंपली अगर आप ऐसे आ, कोई भी कारण देखेंगे तो मतलब मैं भी आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि हाँ ये चीज करने से कैंसिल होता है इस तरह से कोई ऐसा पब्लिक के लिए ऐसा नहीं हम बता सकते बस इतना ही है हमारा ज्यादा रुझान इसी तरफ रहता है कि आप सतर्क रहें और डरे नहीं एक आ, और चीज़ हमें अपने एक्सपीरियंस में देखी कि बहुत बार ऐसा होता है कि गांठ है तो मरीज आयुर्वेदिक इलाज में चले जाते हैं हम ऐसा नहीं कहते कि आयुर्वेदिक इलाज खराब है लेकिन आयुर्वेदिक इलाज में बिना टेस्ट के बिना प्रॉपर उसके तो इस चीज का इलाज जहाँ नहीं है तो वहाँ जाने से हम बहुत कॉमन है स्टेज वन स्टेज फोर रोके ही बाहर आता है फिर वो कह देते हमारे पास इसका इलाज नहीं अब आप चले जाओ फिर पेशेंट हमारे पास आता है बहुत उम्मीदों के साथ पर तब तक हमारे पास भी इलाज करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं रहती है नहीं। और अगर आप कैंसर के इलाज के बारे में जानना चाहें तो नॉर्मली तीन मेजर सर्जरीज में इलाज के तरीके होते हैं एक हम, है, हम कीमोथेरापी के बारे में सब जानते हैं और तीसरा होता है रेडियन थे जिसको आप लोग काफी लोग रेडियोलॉजी बोलते हैं बट इट इज रेडिएशन थे एक्सरे का इलाज समझ लीजिए हम्म <गज़ियो> तो अब आप आप जैसे कहें कि आपने प्रोग्राम में हमारा जैसे एक और मेरा भी भी इच्छा है कि हमें ये कि हमें पता चले से मरीज नहीं हम्म क्योंकि <गज़ियो> एक ऐसा इलाज है जिससे हम कई बार कई ऐसी के शरीर में जिससे हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेज और किस साइड पे है तो बस ये है कि जागरूकता है मरीज में डॉक्टर से मिले और एक हमेशा कोई भी जरा सा भी शक हो कि भाई कैंसर का कुछ एक जगह किसी भी कहीं भी आ गया तो कि एक ऐसे हॉस्पिटल में जरूर जाए जहां संपूर्ण कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है जहां सर्जरी हो जहाँ थे सही डायरेक्शन में आपको भेजा जाएगा कोई भी एक चीज करनी होगी तो फिर वो इलाज में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेज रहते हैं जी जी संदीप जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या ये सच है कि शरीर के जिन अंग का कैंसर है उस को से हटाया जाना आपको पता मरीज का डायग्नोसिस आता है तो इसमें हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है सर्जरी में मतलब हमने पूरी पेटी निकाल दी मरीज आजीवन एक आर्टिफिशल वॉइस पे डिपेंड हो जाएगा लेकिन हमारे पास एक अपनी नई टेक्निक है अपना रेडियशन थेरेपी है जो आजकल की मशीनें हमारे हॉस्पिटल में तो उसमें एक पूरा अच्छा चांस है कि पेशेंट को सर्जरी की जरूरत ही नहीं और वो ऐसे ही ठीक हो जाए तो इससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेनटेन रखेंगे और कैंसर का इलाज भी कर सकेंगे अच्छा अच्छा तो रेडिएशन थेरेपी हम लोग देते हैं मरीज को रोज आना होता है इलाज कराना होता है घर जाना होता है थोड़े दिनों में साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं पेशेंट का कैंसर भी ठीक हो जाता है तो ये पूरी तरह जरूरी नहीं है <laughs> तो चलिए संदीप जी ये पूरी तरह से जरूरी नहीं है कि जिस पे कैंसर हुआ है, उस को और देखा जाएगा इसमें डॉक्टर पूरी निरीक्षण करने के बाद ही बता सकेंगे कि क्या कर सकते हैं और कौन भाव, है है, तो से संभव संभावनाएं उसमें हैं कि उसे बचाया जाए और उसके साथ और ट्रीटमेंट दे सकें तो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ बता नहीं सकते जब तक पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट करते करते उन चीजों को ठीक, आ, क्या अच्छा हो सकता है वो तब देखा जाएगा तो आई आगे बढ़ते हैं और जयश्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से और जयश्री जी मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई सवाल पूछना है क्योंकि खास करके महिलाओं को कैंसर की ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखा गया है वैसे और मैं चाहूंगा कि कोई रिलेटेड सवाल आपके मन में आ रहा हो तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं जी आ, मेरा मेरी एक फ्रेंड है उनकी हसबेंड का अचानक हुआ है डिटेक्शन हुआ है Stage cancer. Oh, she is very depressed. और uh, मेरा मेरी मतलब मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं है, है तो तो बहुत ही मतलब बुरी condition में है अभी uh, mental condition. तो आप uh, उनके लिए कुछ बताएंगे अभी डॉक्टर ने पूरा उनको बोल दिया फोर्थ स्टेज है तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखने के लिए कुछ ही महीना है तो और एक बेटा है तो सब लोग बहुत ही uh, बुरी हालत में हैं. मेंटल कंडीशन में तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए आप जैसे बोल रही हैं स्टेज फोर और किसी डॉक्टर ने बोला है कि कुछ महीने हैं ऐसे तो मेरे लिए आ, कुछ इलाज के बारे में बताना तो मुश्किल है लेकिन हाँ दे, देखो आप ऐसा समझ सकते हो अगर किसी को कोई बीमारी हुई अब सपोज सड़नली उसको स्टेज फोर ही पता चल गया जैसे आप बता रहे हो यंग है तो इसमें उसका कोई तो दोष नहीं है ये तो एक समझ लीजिए आपको परीक्षा के जरिए लेना पड़ेगा आपको जो इलाज पॉसिबल है वो इलाज लेना चाहिए अपन ऐसा हार नहीं माने अब स्टेज फोर हो गया तो अब क्या इलाज हो सकता है ठीक ही नहीं हो सकता बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मेंटेन रखती है तो अपन उसको यूज करते हैं पेशेंट कर सकते हैं अपनी, अपनी, अपने आप सब कुछ कर सके इस तरीके की चीजें रखें ही हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंटिव सोचें पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ होता है और आजकल ऐसे ऐसे भी हैं जो स्टेज हम पेशेंट की क्वालिटी के साथ मंस बढ़ा लेते हैं वी कैन लाइफ लाइफ गुड नहीं कर. नहीं करे, नहीं करें बिल्कुल करेंगे ओके okay. मतलब पेशेंट खुद सोच रहे थे पर अभी केमो लेने की डिसीशन लिए है सही किया उन्होंने यही मैं कह रहा था की आप ट्रीटमेंट मत बंद करो ट्रीटमेंट चलने से ही कहीं ना कहीं से पता निकलती है अच्छा जय श्री जी ने जैसे बताया फोर्थ स्टेज में है डॉक्टर ने कहा कुछ दिन का मेहमान है तो क्या आपने काफी समय से पेशेंट्स को ट्रीट किया है तो क्या फोर्थ स्टेज वाले भी कुछ पेशेंट आपके यहाँ ठीक हो गए हैं अभी अच्छा चल रहे हैं कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा तो तो स्टेज फोर है और सर्जरी वजरी करी हड्डी है तो वो भी स्टेज फोर माना जाता है और एक कैंसर है कि वो पूरे शरीर में फैल गया है तो उसको भी हम स्टेज फोर कहते हैं तो दोनों स्टेज फोर अलग अलग है इसमें सिर्फ स्टेज फोर सुन के तो बिल्कुल डिसीजन ना आ गए पहले आप समझ लेंगे कौन सा है कि ये है, ठीक हो सकता है तो वो स्टेज फोर तो ठीक ही हो सकता है अब जो आप की, अगर पूरे शरीर में फैल गया है और अपने पास हो, हो, पता है हमें है, स्टेज उसमें भी आजकल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हमने भी देखा है अभी नए नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं उसमें कई बार ऐसा ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है कि हम लोग भी हके पक्के रह जाते हैं कि भाई कैसे आया तो इसलिए आपको मतलब एक कैंसर हॉस्पिटल में होना जरूरी है ताकि अपन सारे ऑप्शन ओपन रखें कि हाँ जहाँ जिस का यूज हो सकता है हम पेशेंट पेशेंट को डायरेक्ट करके भेज पर नहीं करें ठीक होते हैं आ, बहुत -बहुत हैं हैं बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आगे बढ़ते और कुछ सवाल आए आशा आशा बेटी आप डॉक्टर से हाँ मिलिए आप अच्छा चलो मैं आपको सिंपल करता हूँ इसको आपको रॉन्ग सजेशन किसी ने रेडियोथेरेपी का दिया है ना आप एक ऐसे डॉक्टर से मिलो जो रेडिएशन का इलाज करते हैं आप आपस के फैमिली मेंबर्स से या किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से होकर डिसीजन मत लीजिए आप डॉक्टर को बताओ कि मेरे को इन्होंने ऐसे बोला है रेडिएशन के बारे में आप ही बताइए कि यह सही है कि गलत है वही आपको बता सकता है अपने आप डिसीजन मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि रेडिएशन के डॉक्टर से तो पूछते नहीं बाकी जितने भर के डॉक्टर उनसे मिल लेंगे वो वो वो मना कर देंगे, तो वो ना कर देंगे। सही बात। जिस, बात जिसका कहा मैं भी पूछूं, कहे तो बात जी जी। इसके साथ एक और उनका सवाल है। है, देखो बिना डिटेल्स के मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल लेकिन आपकी जो ये प्रॉब्लम है, है, इसका सॉल्यूशन ऐसा आप हमेशा, हम लोग तो बहुत करते हैं हमेशा किसी की कि हम कि बात मैच हो रही है तो अच्छा है और आप डॉक्टर को बता के जाओ कि हम एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं कॉन्फिडेंस में आप डॉक्टर को रखो तो ही रखोगे कोई आपको मुद्रा मिलेगी सेकेंड ओपिनियन लेना कोई बात नहीं है और दूसरा कभी भी ट्रीटमेंट लेना एक मतलब एक मीरा चड्डा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और संगीत प्रेमी है हॉबी उनकी बहुत ज्यादा है संगीत के साथ और मैं चाहूंगा मीरा जी कुछ सवाल अगर पूछना चाहे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं अदरवाइज एक छोटा सा गीत डॉक्टर साहब के लिए सुनाइए नहीं नहीं डॉक्टर डॉक्टर साहब ने ने बहुत बहुत सजेशंस सजेशंस दी आई वाज तो तो तो मेरा कोई नहीं है है ठीक एक छोटा सा गाना मोटिवेशनल बनाई फिर उसके बाद वापस डॉक्टर साहब के साथ हम लोग बातें करेंगे उनके एक्सपीरियंस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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का कि मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो थैंक थैंक यू यू मीरा जी बहुत सुंदर मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ ये गीत हम सभी को बार बार सुनना चाहिए ताकि हमारे जीवन में मोटिवेशन बना रहे हैं। और खास करके कैंसर पेशेंट्स को भी सुनाना चाहिए जी, जी जी मैंने उन्होंने के लिए किया एक्चुअली अच्छा अच्छा क्या है। सजेशन, के के है। जी। में रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में और ये भी कैंसर आ, पेशेंट रहे हैं। और अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और हेल्दी वेल्दी अपनी पूरी फैमिली को संभालते हैं उनके माता जी भी हैं उनका भी केयर करते हैं और कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं संस्थाओं में भी जाकर अपनी सेवा देते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ कि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उन्होंने इसको क्य किया और अच्छी तरह से अभी बिल्कुल काफी समय से जो है बिल्कुल अच्छे हैं तो यहाँ पर यही है कि कई बार हम डर जाते हैं तो निश्चित तौर पर डरना नहीं चाहिए आजकल बहुत अच्छा इलाज हो रहा है डॉक्टर्स इसके ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत ही टेस्टिंग्स वगैरह भी सिंपल हो गया है। तो चलिए किस तरह से पता चल जाता कि कैंसर ही है कैंसर डायग्नोसिस अगर पेशेंट गांट लेके आएगा तो सबसे कॉमन है सू की एफएनएसी तो वो एक बहुत अहम पार्ट है कैंसर के के डायग्नोसिस लिए इसके अलावा आजकल डिपेंडिंग ऑन हर कैंसर का अपना अलग अलग अलग तो कई बार बहुत कॉमनली आजकल हम पेट स्कैन भी करते हैं जिससे पूरे शरीर का एक स्कैन हो जाता है और हमें ये आइडिया होता है कि वो उसकी स्टेजिंग बेटअप हो जाती है और उसके आधार पर फिर लोग तो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि भई किस तरह से इसको तो अप्रोच करें और एक कॉमन चीज है कि हर कैंसर का हर पेशेंट का हर उसकी स्टेज के ऊपर डिस्कशन करके ही एक प्लान बनता है उसके तो ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा रहता है यूजली तो आप डॉक्टर के पास जाओ थोड़ा टाइम लेंगे उसमें हर बड़ी करो कि आप आज ही शुरू करो और आज ही करो ऐसा नहीं करूँगा एक सवाल ब्रिज जी ने लिखा है आ, के कैंसर का क्या इलाज है शायद मैं ठीक बोल रहा हम ये देखते हैं की वो सर्जरी लायक है कि नहीं फर्स्ट ऑप्शन यही होता है तो उसमें कई तरह के पैटर्न आते हैं की सर्जरी हो सकती है और सर्जरी करने के लिए क्या पहले किला देते छोटा कर दे दे दे। तो वो वही आपको, अच्छा, अच्छा। तो आप आपको गाइड करेंगे कि हाँ इस केस में ये बेटर रहेगा कोई एक इलाज एक के ऊपर नहीं है हुँ, और एक चीज़ और भी है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन किसी डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर से भी हो सकता है तो क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार पेशेंट की बारीक-बारीक चीजें हमें ये ये डिसाइड होता है कि इसमें ये चीज़ पहले करने से सही रहेगा, बाद मैं फिर करें। तो, ऐसा नहीं पर्टिकुलर स्कैन में क्या छोटी छोटी डिटेल्स है उनको देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या सीधे सर्जरी में लेकिन रिसेक्टेबल बनाए और अगर स्टेज ज़्यादा बड़ी गया और फैल गया है तो बात लेकिन आप जिस जगह पे आप जाएंगे वहां पर का टीम आपको डिसाइड करके बताएगा की आपके लिए संभव क्या है अच्छा क्या है तो उस चीज को आप देख कर फिर डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई की अगर आपको वहाँ थोड़ा सा और डॉक्टरों का टीम का डिसीशन लेने के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप दूसरे डॉक्टर का सेकेंड ओपिनियन जरूर लें तब ये एक सिंपल तरीका है कि वहाँ वो चीजें संभव है और आप उनको बताइए कि आई कैन मैं दूसरा ओपिनियन लेना चाहता हूँ तो आप दूसरे डॉक्टर से भी बात करिए और वहां पर उन्होंने अगर सारा रिपोर्ट देख कर सेम चीजें बता दी तो आपके लिए फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं यू कैन गो है न तो चलिए ये एक तरीका हो सकता है बाकी इलाज के लिए जब तक पेशेंट को नहीं डॉक्टर देखेगा तब तक इलाज क्या हो सकता है ये तो नहीं बता सकते बट इसका इलाज है पैनक्रियास के मेरे ख्याल से बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ठीक किया होगा सर ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा उसमें मेजर पेनक्रियास का जो कैंसर है उसमें क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं या ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद क्या कह सकते हैं अगर अर्ली रिजल्ट होता है पेशेंट का कैंसर तो वो ठीक होता है अट लीस्ट हाँ। स्टेजेस के कैंसर जो रिसेप्टेबल हम इसमें इस, इस रिसेप्टेबल कहते हैं अगर इनिशियली फर्स्ट सर्जरी हो जाती है पेशेंट ठीक होते हैं ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं होते हां हां हां हां और माय मखमूद से मैं मिथ्या आस्कमान ओके बृजमोहन जी धन्यवाद डॉक्टर साहब भाई साहब जो ओम शांति चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा एक और बात आपकी यात्रा के आपके जीवन सफर के बारे में या कम हो रहे हैं क्या कहता है थोड़ा सा बताइए अभी देखो जो आपने ऑब्जर्व किया है कोरोना का जो पीरियड चल रहा है जो पेंडेमिक है हमारा सबसे सब गुजर तो रहे हैं तो जो शुरू में लॉकडाउन हुआ था तीन चार महीने का उसका इम्पैक्ट उसका कई बार पेशेंट को जो स्टेज था जिसकी बैप्सी हो गई थी डायग्नोसिस हो गई थी पर ट्रीटमेंट नहीं होती तो, तो फिर वो पेशेंट जब तक था अगर हम नहीं आ सकता कुछ डर भी बैठ गया कोरोना का तो लोगों ने ट्रीटमेंट डिले किया तो ये जो मेजर इम्पैक्ट मुझे लगा की हमारे इस कोरोना की वजह से पेशेंट ने फील किया ऐसा नहीं था लॉकडाउन में भी पेशेंट को ट्रीटमेंट अलाउड था हम चल तो रहा है ट्रीटमेंट ऐसा है, है तो तो तो एसेंशियल ट्रीटमेंट है तो सब चालू रहा है कहीं भी मुझे लगता है इंडिया में कहीं भी इस इलाज को बहुत लंबे समय तक बंद किया गया है चालू ही रखा जी जी अगर डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहूंगा उद्धे तो नहीं है कही भी। तो फिर अचानक पेशेंट रिवाइव करा हो ऐसी कुछ बहुत सारी स्टोरीज होंगे इसमें तो से एक जो याद है अभी आपको वो स्टोरी सुनाई देखो ऐसा तो हमारे साथ ही होता लेकिन एक बात जरूर है कई बार हमने देखा है की जब हम uh, करते हैं, करते हैं, तो स्टेज फोर तो हमें भी उम्मीद कि का आएगा, तो हैं, तो नहीं होती है कि नहीं, शायद नहीं है। तो ऐसे हमने कई बार देखा है की स्टेज फोर कैंसर है पेशेंट जब ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद तीन चार महीने बाद आता है उसको अच्छा लग रहा होता है पॉजिटिव फीलिंग हमें भी आती है तो और का इलाज भी तब ठीक किया था और ये अभी तक सही है बाकी तो, <laughs> तो स्टोरी नहीं है की मैं आपको बताऊँ की आप जैसे कह रहे हो ना रिव हो गया बहुत अच्छी बात आपने बताया और एक बात पूछना चाहूंगा कई बार पेशेंट जो है कैंसर ट्रीटमेंट ले लेता है लेते समय उसका बहुत सारे चीजें होती हैं, हैं, बाल निकल जाते वेट कम हो जाता है धीरे धीरे जब वो काम पूरे ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें घर भेज दिया जाता है और वो खा पी के अपना जो है करे, जो भी दवाइयाँ वो ले रहे फिर भी उनका वेट अगर गिरते जाए तो क्या कारण हो सकता अगर कोई अगर कोई चीज लाइक वेट लॉस है और तो उसके दो ही कारण है या तो वो लास्ट स्टेज में है और सब ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो उसको बोला गया कि भाई आप अपन कुछ नहीं कर सकते वी है वही बेस्ट सपोर्टेड केयर वाली बात हो गई दूसरा अगर पेशेंट ठीक हो गया था और फिर दोबारा से वेट लॉस हो रहा है भूख नहीं लग रही तो उसको इमिजिएटली आना ही चाहिए डॉक्टर के पास और नॉर्मली भी हम लोग पेशेंट को कभी पूरी तरह के लिए बंद नहीं करते हमेशा कहते हैं कि आप एक महीने बाद तीन महीने बाद आते रहो अच्छा अच्छा खत्म होने के दो साल तक तो हम तीन तीन महीने में बुलाते ही है दो साल तक अगर पेशेंट ठीक रहता है तो फिर हम छह महीने कर देते हैं और पांच साल के बाद में उपाय तो नहीं करते नहीं। जाओ बिल्कुल बताओ इसीलिए लापरवाही ना करे हमें कुछ भी शक हो हम उसे पकड़ लेकिन वो अगर वेट ठीक होने के बाद भी अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसका कोई और कारण भी हो सकता है क्या बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है और भी डायबिटीज हो गई किसी को वेट लॉस हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई तो आप तो आपको सूरत हाँ तो में आप आ, कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं थोड़ा सा वो भी बताइए और कैंसर के और भी क्या नए टेक्नोलॉजीज आए हैं जो इलाज करने में ऑपरेशन करने में जो बहुत ही सक्षम हो Uh, कई बार तो डिफरेंस क्या -क्या तो आया है मैं शायद दो हजार छह से इस फिल्म में हूँ जब हम दो हजार छ में करते थे लेकिन तब यह था कि हम लोग जिस तरह से ट्रीटमेंट करते थे उसमें अब और आज के ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है कुछ नई टेक्निक आ गई जो हमारी रेडिएशन थेरेपी की जो मशीनें हैं उसमें अब हम एक सीरोना होगा रेडियशन वाले डॉक्टर्स होते हैं वही करते हैं उसमें क्या होता है कि हम एक दिन में या मैक्सिमम पांच दिन में इलाज करते हैं तो पेशेंट को सिर्फ सिर्फ पांच दिन के लिए का नाम दिया और आपका रेडियो सर्जरी कर दी कोई चीरा नहीं लगता लेकिन रेडिशन से वो है। ये, जो है, ये पिछले कुछ पांच सात दस साल में ही हुआ है तो जाके में हो गया, में। अच्छा अच्छा तो ये एक रेडियो सर्जरी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पेन रिलीफ में बहुत काम आता है पेशेंट को जैसे कैंसर में पेन हो रहा है बोन पेन है तो आपने कई एडिशन एडिशन या पांच मैक्सिमम दी हो हो गया, इट तो, तो क्वालिटी बहुत अच्छे से हो जाती है मेजरली जो आप बात बात में करें बात जी जी और आने वाले समय में किस तरह के आने की संभावना है सब में यही है कि हम किसी तरह पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको अच्छा रखें पेशेंट को कभी ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कम हो जाए और पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए तो इस तरह से कई सारे इंटीग्रेशन अभी चल रहे हैं कई नए मॉलिक्यूल्स आए हैं जो अभी आजकल इंडिया में भी अवेलेबल हो रहे हैं ऑलरेडी अभी नए मॉलिक्यूल में कॉस्ट का फैक्टर रहता है लेकिन फिर भी जैसे अपने लास्ट के पाँच सात साल में जो भी नई टेक्निक्स आई हैं Government of India की तरफ से कई कई कई में, में को थ्रू आयुष्मान योजना फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है होता है पेशेंट को पे नहीं करना पड़ता तो अब जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो भी जल्दी हो रही है अब लेटेस्ट आप जो आएगा देखो क्या क्या आता है नया बट मोस्टली अभी ऐसा तो कुछ मैं नहीं बता सकता कि क्या आपको बिल्कुल प्रमाणित तौर पे नया आ जाए कि हमें गोली खाएं खाएसर पेशेंट को डाइट क्या होना चाहिए थोड़ा सा जनरली बताइए हाँ हो सकता है लेकिन तो फिर भी सिंप्लीफाई अगर करें तो उनका डाइट क्या होना चाहिए किस तरह का उनको देना चाहिए अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर ने मना नहीं किया किसी चीज के लिए तो नॉर्मली डाइट में आप एक पौष्टिक आहार रखो मतलब रोटी सब्जी अनाज होना चाहिए आहार आहारयुक्त डाइट अच्छी रहेगी हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है हम लोग पेशेंट गए ये जूस पी वो जूस पी लिया वो जूस ही पीते हैं तो वो जूस हाँ। कुछ, कुछ नहीं मतलब उसको आप डाइट का मेन हिसाब बताइए जूस सप्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री रहना चाहिए अगर आपका खाना अच्छा रहेगा प्रॉपर एक पौष्टिक आहार रहेगा तो डाइट अच्छी है उसमें अनाज सबसे जरूरी है खीर खिचड़ी दलिया हलवा, ये अनाज से बने हुए हैं, भी तेल अगर डॉक्टर ने नहीं किया हलूवा है कई <laughs> लोग जूस पे डिपेंड हो जाते हैं हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है एक पौष्टिक आहार होना चाहिए और उससे जो है सप्लीमेंट अच्छा जाएगा तो नेचुरली ठीक होगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं, आप हैं रेडियो 4, बात इस कार्यक्रम का है, जी जी है। अच्छा को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा की कोई सवाल आपके मन में हो कैंसर रिलेटेड या रिलेटेड, कोई भी दूसरा भी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और मोटिवेशन पेशेंट को कैसे कैंसर डिटेक्ट होने के बाद लंबा टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में दो साल तीन साल चार साल पांच साल भी लग सकता है तो सेल्फ मोटिवेशन किस किस तरह तरह से से वो अपना रखे? थोड़ा सा उनको किस तरह से आप करते करते हैं? जब आपके पास आ जाता है, तो <laughs> मोटिवेट जी सेल्फ मोटिवेशन कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी, जी. ये नॉजिटिव आप आप इसकी अच्छी साइड देखो कि अगर हम कह रहे हैं कि हाँ 80 परसेंट चांस है कि आप 100 परसेंट ठीक हो सकते हो तो आप वो 20 परसेंट वाला पार्ट मत हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ रहोगे तो आप रहोगे दूसरा जब लंबा इलाज चल रहा है तो अपना ध्यान भी कहीं और रखिए पूरे टाइम अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे आपके पास और भी काम है नई काम है तो कुछ पढ़ लीजिए कुछ आजकल बहुत कुछ देखने के लिए है देखिए पर अपने आप पूरा दिमाग इसी बीमारी के बारे में सोच इसके लिए आपने आप डॉक्टर को दे रखा है उसको कोई प्रॉब्लम आप बताइए लेकिन आप अपना हम दिमाग लगाइए बार बार तो नहीं, नहीं है कही बार। कही बार लंबा आप सही साथ बार तो आप चलेगा तो उसको पैरल रोज आपको जाना है आप जाइए हॉस्पिटल वहां का काम होना चाहिए बस इस ये एक तरीका है आप अपना ध्यान दूसरी जगह में रखेंगे किसी किस कुछ कुछ कुछ स्टार्ट रीडिंग अगर आप कर सकते हैं तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए भी अच्छा पढ़िये, स्टोरी पढ़ने के करंट अफेयर्स में ध्यान रखिए पर आप अपनी बीमारी के बारे में मत पढ़िए ये मतलब कुछ पेशेंट तो समझ जाते हैं तो बेनिफिट बाकी रखना पड़ता है आगे बढ़ते हैं तो हैं कुछ मैसेजेस आए और ने बड़ा अच्छा लिखा है ब्यूटीफुल थैंक यू विभाजी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया क्या क्या करना है पॉजिटिव कहा से मिलेगा ये आपने अच्छा बताया और पॉजिटिव लोगों से मिलते रहें और मेडिटेशन थोड़ा करते रहें रेडियो मधुन सुनते रहें जहाँ चौबीस दो घंटा आपको तो पॉजिटिव बातें ही बताई जाती हैं पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होता है तो निश्चित तौर पर तो आपका मन कहीं ना कहीं लगा रहेगा तो आपका शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा और शरीर आपने डॉक्टर को दे दिया उनको बोला कि आप ट्रीट करो तो वो ट्रीट कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए उसके ऊपर बिल्कुल सरेंडर हो जाइए और आप अपना दिमाग जो है शरीर से अलग अपनी आत्मा से और अपने विचारों से अपने अच्छे अच्छे चीजों को याद कीजिए अच्छे लोगों से अच्छी बातें करते रहें रहे तो एक थोड़ा सा ये ट्रांस चीजें करनी पड़ेगी आपको अदरवाइज वही डॉक्टर साहब बोला कि आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर वो बीमारी से आप अलग नहीं हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी कहाँ असर करेगा अगर बोलिया असर भी कर तो आपका मन तो वहाँ कर रहा है कि नहीं ठीक नहीं वहा ठीक नहीं तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि आप सेल्फ एनलाइजेशन करिए आप थोड़ा खुद के लिए टाइम दे ये भी पॉजिटिव हो सकता है कि आप अगर डॉक्टर के साथ हैं और उनके ट्रीटमेंट चल रहा है तो अच्छे डॉक्टर के ऊपर फेद करिए और आप अंदर से खुश रहिए कि मेरा सही डॉक्टर के पास काम हो रहा है सही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ अपना अपना जो है इस तरह से वो एक मेडिटेटिव स्टेट कह सकते हैं हम लोग इस तरह का करने के लिए अगर ये नहीं है तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए सीखिए क्योंकि ये भी एक आर्ट है क्योंकि हर बार आप अगर पांच साल तक टेंशन में रहेंगे तो बीमारी तो डबल हो जाएगी आपका डॉक्टर तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं 100 परसेंट देने की कोशिश कर रहे हैं रात और दिन आपके एक्सरे आपकी बातें आपके सारे रिपोर्ट्स देखकर वो करते रहे काम उनका चल रहा है रनिंग है उनका प्रोसेस में है दिन रात आपके बारे में उनका चल रहा है संकल्प था विचार रहे है, चल रहे इलाज चल रहा है सब कुछ चल रहा है और एक दिन वो काम कर रहा है तो आप उसके साथ में क्यूँ जुड़ रहे हो आपको तो अलग हो जाना चाहिए उनको काम करने देना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मनंदर सर जुड़ गए हैं और बहुत बहुत उनको अच्छा लगता है प्रोग्राम नेपाल से हैं ये भी मेंटली डिटायर्ड बच्चों की सेवा करते हैं तो धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ हमें याद करते हैं आइया आगे बढ़ते हैं एक और बात पूछना चाहूंगा सर आपके हॉबीज क्या क्या है चलिए आप डॉक्टरी और ये कैंसर वंसर छोड़ दीजिए आप अपने पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर एक डॉक्टर के अलावा एक इंसान जो है उसके बारे में बताइए कि आपके हॉबीज क्या क्या है <laughs> जब समय मिलता है तो आई लाइक टू रीड अच्छा करेंट अच्छा अफेयर पे इंटरेस्ट रहता है तो बहुत टाइम रीडिंग में जाता है और जब नहीं तो फिर हम अपना लिटरेचर पढ़ते रहते हैं हमारे तो डेवलपमेंट भी ऐसे है मतलब आ, रीडिंग हा, हा। तो रहता है। और रीडिंग मुझे मुझे रहता है है लगता कि कभी मुझे किसी बात छुट्टियां तो तो तो मिलती नहीं हमें तो ट्रेवल अच्छा तो ट्रैवलिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा की कौन कौन सी जगह पे देश विदेश में कहा घूमे और कौन सी जगह सबसे अच्छा आपको याद आता है अभी भी <laughs> मौका मिले तो वहाँ वापस जाने का दिल दिन विदेश <laughs> में तो देखो सही कहे तो हमें सारी जगह एक ही जैसी लगी देश में जरूर हमें एक, आ, हमारा निकोबार का रहा था जो अच्छा और होली प्लेसेस वगैरह घूमने गए कभी होली प्लेसेस तीर्थ स्थल जिसको कहते हैं चार धाम की यात्रा और तीर्थ स्थल में अब आप पूछ रहे हैं बताता हूँ पहले मैं वैष्णो देवी तो मैं बहुत बार गया हूँ अच्छा, तो जितना हम जब भी जाते ना वो इतनी भीड़ होने लगी अब कि अब हमें लगता है कि दर्शन की मतलब आशा देवी भी लग गया है फिर तो तो जाने की जरूरत क्या है और इतना आप वहाँ जाओ स्थल पर वो आपको दर्शन तो करने देते नहीं वो धक्का देखे निकाल हो गया हो गया दर्शन भी कर लेकर बहुत थोड़ा <laughs> और वहाँ एक मिनट भी वो खड़ा होने नहीं, नहीं देता सर आगे निकल बोल देता <laughs> वो बड़ा अजीब लगता है की वो सचमुच हमारा दिल वहां पर इकट्ठा हो जाता है बाकी ये कहे की चढ़ाई करते वक्त हम लोग सोचते हैं कि दर्शन हो जाए दर्शन होते ही और देख नहीं देखा वैसे हो जाता है वो चीजें तो वो एक मन को इकट्ठा लगता है कहीं ना कहीं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा किताबें पढ़ने के अलावा आप जैसे टूरिज्म की बातें आपने कहा कि घूमना अच्छा लगता है आपको स्कूल या कॉलेज टाइम में आ, आ, जैसे कि हम लोग जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग बनना था आपको और फिर आ, ये चीज आपको मिल गई तो फिर आप इसमें आएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग हो डॉक्टरी नहीं करके अगर इंजीनियरिंग करते हैं, तो क्या करते तो <laughs> तो आपने मन द्वार खोल दिए सोच के बोल अब ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कभी सोचा नहीं हाँ शायद कोई कंप्यूटर इंजीनियर होता मैं भाई बहुत है मुश्किल काम है इतने सालों बाद आप ये बात सोचने को कहा सोचते <laughs> में जो रुझान था वो मैथमेटिक्स की वजह से था तो मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन की भी हमारे टीचर ने तारीफ कर दी हमारी कि तो आप अच्छा फास्ट कर लेते हो और ये वो तो हमारा रुझान बन गया लेकिन जो उन्होंने प्रडिट किया था वैसा हुआ नहीं वो बात अलग है उन्होंने कहा अच्छे देखे देखे, बनोगे बच्चे तो उसी में लग जाते हैं लेकिन बस जिसने आया नंबर तो अच्छा एक और बात हमारे यूथ अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या सोच के आना चाहिए क्योंकि अब देखिए आप तो 24 और 7 काम कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ही है यू कैन माना आप मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा छुट्टी भी नहीं ले पाते हैं आ, इन सारी चीजों को देख कर थोड़ा सा वो तो लगता है लेकिन मानव सेवा के हिसाब से समर्पण है आ, आपके लिए सलाम है इसके लिए लेकिन अगर यूथ हमारे इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कई बार होता है ना पैसा है नाम है उस वजह से भी कई लोग जो है एंटर करते हैं तो वो भी ना हो और वो ठीक से अपने करियर को समझ सके और इस फील्ड में आना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे देखो दो तरह के यूथ हैं। अगर कोई मन से शुरू से से सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे यही स्पेशलिटी में जाना है तो वो तो मोटिवेटेड ही होता है तो उसका हुँ, तो प्रॉब्लम कई बार ऐसे हम भी है तो आप उसमें बेसिक ही चीज़ ये है कि आप जहाँ भी जिस फील्ड में भी जाएं आप पूरे मन से लगे उस तो आपको फिर फिर उसकी ना पॉजिटिव चीजें दिखेंगी क्योंकि हर फील्ड के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है अब मेडिकल फील्ड में पढ़ाई बहुत लंबी हो जाती है भाई आप पाँच साल ये करो फिर एक डिग्री और हर बार कॉम्पिटिशन करके लंबा है तो थोड़ा दस साल लगभग लग जाते हैं पर अगर आपने ये चुन लिया है तो फिर इसे मन से जब तो आपका यही रहा है तो फिर अपने आपको फिर रास्ते मिल जाते हैं तो जो चीज आप स्टार्ट कर तो तो तो तो यूथ तो अगर हमारे सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको आना ही है तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए फिर समर्पण भाव से आठ दस साल जो भी है आपका स्टडी का उसको निश्चित तौर पे आप करिए और अगर नहीं करना है तो फिर कोई चॉइसेस नहीं है आप उसके लिए अपने माता पिता या जो भी आपको फोर्स कर रहे हैं उनको आप क्लियर करिए कि मुझे दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो फिर आपको चेंज कर सकते हैं और आपको दिशा दे सकते हैं हेल्प कर सकते हैं तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा हमारे साथ सारे म्यूजिक वाले आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं आपके साथ जयश्री फ्राम मुंबई और विक्रांत फ्राम यूपी एंड मीरा फ्राम दिल्ली तो तीन अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ गए हैं लोग और म्यूजिक में आप गर, अगर अगर समझो आपको पसंदीदा म्यूजिक सुनना सुनना है तो कौन सी चीजें आप सुनना पसंद करेंगे? कुमार <laughs> के 90s वाले हम ज़्यादा अपील करते आए हैं।, <laughs> <laughs> तो, मतलब हैं, तो तो हैं। अभी भी तो उसमें कुमार सानू है सोनू निगम है और ये ही लोग हैं जो होता है ना कि हम, हम किशोर कुमार वालों से थोड़ा अलग हो गए चलिए बहुत-बहुत तो मैसेज मैसेज। ये कहना चाहूंगा की अगर कभी आपको बम करे से आपको आपके फैमिली में किसी को लगे तो बस आप घबराएं नहीं डॉक्टर से मिले और शुरू का जो पीरियड होता है ना जो डायग्नोसिस से होता है उस पीरियड में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा अपने मन को संयम रखना पड़ता है वो आप मेंटेन रखें एक बार आपको ये डिसाइड हो गया कि हाँ मेरे को इसी डॉक्टर से कराना है जब आप सेकेंड ओपिनियन वगैरह सब कर चुके तब आप उनके ऊपर छोड़ दें तब आपका ये हो जाएगा कि हम हाँ हमने सब कर लिया हम हाँ संतुष्ट हैं अब हम इन्हीं से इलाज कराएंगे फिर आप उनपे छोड़ दीजिए और फिर ट्रस्ट करके इलाज कराइए बहुत जगह हमने देखा है लोग बीच में इलाज छोड़ के भाग जाते हैं ये सब ना करें लोग नहीं बताना चाहते उनसे आप अपने जो हैं, उनसे, उनसे मिलकर अपने डॉक्टर से मिलकर आप अपना इलाज पूरा कर बीच में अधूरा इलाज ना करें जी जी डॉक्टर पंकज बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया मैं चाहूंगा की इस मैसेज को आप नोट करके रखिए बीच में इलाज मत छोड़े और एक बार आप किसी भी डॉक्टर से आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो पूरा करिए और फिर आप अपने मन को जो है तैयार कर लीजिए तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और शुरुआत में जो पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है तो डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं आप और इसके बाद फिर आपको जो है अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है और डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा पूरा विश्वास करे और आगे बढ़ते रहे तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा विक्रांत जी डॉक्टर साहब नाइन्टीज के गाने पसंद करते हैं तो किशोर दा का कोई अच्छा संगीत आप सुनाई दीजिए जाते-जाते उनके लिए <laughs> सर एक सॉन्ग है मैं के बीच प्रस्तुत करा ओल्ड सॉन्ग तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते क्या बात तेरी तेरा इंतजार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार सिर्फ है जाने मल हम भी जाने मल हम भी तुम पे जा सार करते हैं हम भी तुम पे जान सार करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुम से प्यार ते हैं सब पो में अब नहीं आते अब तो पलकों में तू समाए हो हर घड़ी साथ साथ रहते हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो तेरी हर बात पे हम ऐत बार करते हैं तेरी हर बात तेरी हर बात तेरी हर बात, तेरी हर बात पे हम बार करते हैं हैं हम तो थैंक यू विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत आपने का शुक्रिया थैंक यू समझ डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं कहूँगा कि आप समय समय पर वापस हमारे साथ जुड़े <laughs> थैंक यू एंड मिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्ते एंड जयश्री जी थैंक यू सो मच और विक्रांत जी आपके लिए लिख के आया है ब्यूटिफुल वॉइस बहुत सुंदर यहाँ भी लिखा है बहुत को बहुत अच्छा विक्रांत भाई <laughs> तो चलिए आपकी आवाज़ में मधुरता है प्यार है मुझे लगता है कि कभी कैंसर पेशेंट को जरूर सुनाइए वो ठीक <laughs> हो कभी <जान। laughs> तो उनको लाइए आप कंप्यूटर पे जोड़ दीजिए एक दो नाना गंवाई दीजिए आप <laughs> <laughs> बहुत अच्छा रहेगा है डॉक्टर साहब मैं ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम थैंक यू एंड एवरी वन राकेश थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आप सभी को और हैप्पी दिवाली आप सभी को बेहद शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आज खुशियां मनाइए और पूरे हफ्ते के लिए खुशियां हमारे साथ बंच के रूप में आया त्यौहार दिवाली माना एक पूरा हफ्ते का बंच पैकेट होता है <laughs> खुशियों का खाने पीने का मौज करने का लेकिन मैं चाहूंगा की थोड़ा सा डॉक्टर की भी बात मानिए अदरवाइज मेरा हफ्ते भर के बाद दो हफ्ता एडमिट ना हो जाओ